श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी सुबोधानंद उनके पहरावे आदि में एक सहज त्याग का भाव था जो सभी की दृष्टि आकर्षित कर लेता था उनके पैरों में चप्पल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था देह में एक बनियाइन डाले ही वे मठ में घुमा करते थे उनके पास पहनने के लिए दो चार ही कपड़े रहते थे कपड़े आदि गंदे हो जाने पर उन्हें वे स्वयं ही धो लेते थे कहीं बाहर जाते समय इस साधारण से पहरावे के ऊपर एक कुर्ता और चद्दर चढ़ा लेते थे उनका बिस्तर भी ऐसा ही साधारण था परंतु उनके मुखमंडल पर सर्वदा हास्य एवं सरलता खेलती रहती थी खोका महाराज की बालवत सरलता का एक दृष्टांत यह है कि कहीं नाव डूब न जाए इसीलिए वे नाव पर नहीं चढ़ते थे अतः गंगा के पूर्वी तट पर कलकत्ते के किसी स्थान को जाने के लिए वे सालकिया तक पैदल जाकर ट्राम में सवार होते तथा इसी प्रकार लौटते इस प्रकार उन्हें चार पाँच मील पैदल चलना पड़ता परंतु परिश्रम से वे घबराते नहीं थे वृद्धावस्था में मठ के प्रति उनका प्रेम विविध रूपों में व्यक्त होता था वे कहा करते थे दाल भात खाकर मठ में पड़े रहने पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी के समाधि स्थल तथा उससे लगे हुए विल्वृक्ष के प्रति उनका बहुत आकर्षण था शरीर के अत्यंत दुर्बल होने पर भी वे रोज एक बार वहाँ घूम आया करते थे स्वामी जी के बारे में वे कहते ठाकुर कहा करते थे कि स्वामी जी साक्षात शिव हैं जीवन के अंतिम दिनों में वे मठ की दूसरी मंजिल पर महापुरुष जी स्वामी शिवानंद जी के कमरे के बगल में एक छोटी सी कोठरी में निवास करते थे महापुरुष जी के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी कि कहीं उन्हें असुविधा न हो इस भय से वे अत्यंत सावधानी पूर्वक पग धरते या बातचीत करते थे यदि उन्हें मठ से थोड़े समय के लिए भी कहीं बाहर जाना होता तो केवल बतलाने भर के लिए ही नहीं वरन यथाविधि मठाध्यक्ष की अनुमति लेने के लिए वे महापुरुष जी के पास जाते तथा कहाँ जाना है क्यों जाना है कब तक लौटेंगे आदि सब कुछ बतला कर, जैसा भी आदेश मिलता बिना किसी उज्र आपत्ति के वैसा ही किया करते वे जैसा बतला कर जाते उससे अलग कभी कुछ भी नहीं करते थे महापुरुष जी भी अपने इन छोटे भाई से अत्यंत स्नेह करते थे तथा उनके सुख सुविधा की खोज खबर रखते थे एक बार खोखा महाराज को बुखार आया उस समय महापुरुष जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए डॉक्टर आए हुए थे महापुरुष जी ने डॉक्टर से पूछा उस लड़के को देखा क्या वह कैसा है कमरे में उपस्थित सभी लोग विस्मित होकर सोचने लगे कि ये किसके बारे में कह रहे हैं सभी को मौन देखकर कर महापुरुष जी पुनः बोले वही जो बगल के कमरे में है खोका वह बिल्कुल ही बच्चा है अपने शरीर की देखभाल नहीं कर पाता उसे देख पथ्य आदि के बारे में अच्छी तरह बता जाना खोखा महाराज उस समय इकसठ वर्ष के थे अतः महापुरुष जी की बात पर कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं सका इधर खोखा महाराज सब कुछ सुन रहे थे अतः डॉक्टर के आते ही उन्होंने एक अच्छे बालक के समान कहा कि वे महापुरुष जी के निर्देशानुसार ही पथ्य आदि की व्यवस्था करें इस विषय में उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं कहना है प्रौढ़ आयु में भी खोखा महाराज मंत्र दीक्षा नहीं देते थे किसी दीक्षार्थी के आने पर भी कहते मैं क्या जानू मैं तो खोखा बच्चा हूँ तुम लोग राखाल महाराज या माँ से दीक्षा लेना उनमें अत्यंत उच्च आध्यात्मिक भाव है जैसे माताजी ने कहा था खोखा मंत्र क्यों नहीं देता जितने भी दिन उनके ठाकुर के बच्चे जीवित हैं जिसे भी मिले वह लूट ले तो भी खोखा महाराज आसानी से सहमत नहीं हुए तथापि किसी के अत्यंत आग्रहपूर्वक हठ करने पर ज्यादाकदा वे मान भी जाते थे इस प्रकार 1915-16 पंद्रह ईस्वी से उन्होंने अपने आंतरिक प्रेरणा से दो चार लोगों को दीक्षा दी थी पर वे हर किसी को दीक्षा देने को राज़ी नहीं होते थे यहाँ तक कि इसके काफ़ी दिनों बाद भी किसी दीक्षार्थी के आने पर वे उसे शिवानंद जी या शारदानंद जी के पास पहुंचा आया करते थे परंतु तो दीक्षार्थी यदि उन्हीं से दीक्षा मांगता तो वे वहाँ तनिक भी नहीं रुकते उसे कोई उत्तर दिए बिना ही वहाँ से चल देते थे अंत में शिवानंद जी के मठाध्यक्ष होने के बाद जब खोखा महाराज 1925 ईस्वी में पूर्व बंगाल को गए तो उस बार शिवानंद जी ने उनसे कह दिया उस अंचल के लोग ठाकुर का नाम सुनने के लिए लालयित है खूब नाम बांटना लोग वंचित न रह जाए अध्यक्ष का आदेश पाकर खोखा महाराज ने पूर्व बंगाल के दीक्षार्थियों पर मुक्त हस्त से कृपा की तत्पश्चात जब वे मठ लौटे तो महापुरुष जी ने यह जा जानने पर कि उन्होंने एक बहुत ही छोटे बालक को भी दीक्षा दी है पूछा छोटे बच्चे जब ध्यान कैसे कर सकेंगे ठोखा महाराज ने उत्तर दिया आपका आदेश था इसीलिए मैंने उन्हें वंचित नहीं किया